नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में आशा करता हूं बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और मुझे बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि आज हमारे साथ सूरत गुजरात से डॉक्टर नीरज बंसाली जी जुड़े हुए हैं जो बहुत ही अच्छे चिकित्सक हैं और बहुत समय से जो है जिस तरह से कहते हैं कि बीमारी तो होती है लेकिन जैसे दर्द है वो बहुत ज्यादा पेन हमको बहुत ज्यादा दुख पहुँचाता है तो वो दर्द कम करने का काम डॉक्टर साहब करते हैं या हड्डी में हो या कहीं भी किसी भी तरह से आपके बॉडी में कहीं भी पेन हो या कुछ प्रॉब्लम हो उन सारी चीजों को ठीक करने के लिए विशेष नए टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और जैसे इंसान को जरूरत है उनकी नीड को देख के वो सारी चीजें करते हैं तो बहुत समय से मानव सेवा कर रहे हैं डॉक्टर बंसाली सर उनका बहुत बहुत आज के शो में स्वागत है इन चंद तालियों के साथ डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूँगा कि आप हमारे शो में आए तो हमें बहुत खुशी हो रहा है <laughs> जी सर बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू यू वेरी वेरी मच थैंक वंडरफुल इंट्रोडक्शन तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत से विक्रांत जी मैं चाहूंगा कि एक स्वागत गीत जरूर पेश करें नीरज बंसाली की खुशी में <laughs> नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन पॉइंट शायद विक्रांत जी का नेटवर्क इश्यू है तब तक हम लोग डॉक्टर साहब से बातें करते हैं डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइए की आप आपके परिवार के बारे में अपने बारे में थोड़ा सा हमें पूरी जानकारी हो जाए <laughs> मैं मैं डॉक्टर हूं हूं पिछले 25 साल से प्रैक्टिस करता मेरे मेरे मेरे परिवार में पिताजी हैं हैं अंकल वाइफ है, दो बेटियां हैं नमस्कार आप सुन रहे हैं 9.4 एफएम डॉक्टर नीरज बंसाली सर से बातचीत हो रही है और उन्होंने बताया कि 25 साल हो गए उनको फिजियोथेरेपी के फील्ड में और लोगों की सेवा करते हुए तो मैं एक थोड़ा सा पूछना फिजियोथेरेपी फिजियोथेरा गाँव वाले भी है और सभी विश्व के लोग सुन रहे हैं, थोड़ा सा कैसे करके बता सकते फिजियोथेरेपी एक मेडिकल प्रोफेशन है एक मेडिकल फील्ड है और ये रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक फील्ड है तो ये फील्ड में जो भी वर्क होता है वो बहुत सारे रिसर्च के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पे ही चाहे मशीनों की ट्रीटमेंट हो चाहे एक्सरसाइज हो या कोई भी दूसरी टेक्निक हो और फिजियोथेरेपी आज पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक्सेप्टेड थेरेपी है पूरी दुनिया में हर जगह पे आपको फिजियोथेरेपिस्ट मिलेंगे और जो कॉन्स्टेंट इनोवेशन है वो बहुत ही ऊंचे दरजे पे हो रहा है इसका फायदा ये होता है कि लोगों को सही सार सही तरीके से मिलती है और नुकसान होने के चांस नहीं रहते हैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल कई बार किसी को गर्दन का दर्द हो गया और आदत के अनुसार ऑफ दर्वाइकल दर स्पाइन या मोबिलेशन कहते हैं तो बेसिकली कई बार ये मैन्युपुलेशन गलत तरीके से होने से या गलत समय पे होने से पैरालिस भी हो सकता है तो फिजियोथेरापी ऐसी फील्ड है कि वो साइंटिफिकली जज करते हैं कि पेशेंट को मैन्युपुलेशन करने जैसा है कि नहीं ऐसा नहीं कि हर एक गर्दन के प्रॉब्लम को मैन्युपुलेशन कर ही दिया और सही टाइम पे सही टेक्निक से करते हैं जिससे नुकसान होने के चांस नहीं रहते तो ये और दूसरी बात की जैसे कमर का दर्द है या सायट है तो पहले ऐसा माना जाता था कि एक बार कमर का दर्द हुआ तो जिंदगी भर झेलना पड़ेगा या साया हुआ तो जिंदगी भर साया से पीड़ित होगा पर आज का साइंस इतना डेवलप हो गया है ये पूरी जिंदगी के लिए हम ठीक कर सकते हैं पूरे है, होने का। एक है, जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने बनाया और एक बात पूछना चाहता हूँ जैसे की बहुत सारे लोग ऐसे समझते है की ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरापी का काम होता है जैसे कोई फ्रेक्चर हो गया उनका ऑपरेशन हो गया और फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी के पास जाते हैं ऐसा सोचते हैं लोग तो क्या ये सही है या इसके पीछे क्या रीजन है? ये बात एकदम सही है जो आपने कही फिजियोथेरापी ऑपरेशन के बाद हड्डियों उनके बाद फिजियोथेरापी का बहुत ज्यादा महत्व है ऐसा तो कहा जाता है और ये सत्य भी है की फिफ्टी परसेंट रोल यदि सर्जरी का है तो बाकी का फिफ्टी परसेंट रोल ठीक होने में फिजियोथेरापी का है तो सही फिजियोथेरेपी सही तरीके से यदि सर्जरी के बाद पेशेंट को मिले तो सर्जरी का आउटकम बहुत अच्छा हो जाता है उसका रिजल्ट सबसे अच्छा आने लगता है तो सही ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिजियोथेरापी में और सर्जरी के बाद डेफिनेटली फिजियोथेरेपी रेकमेंड की जाती है पर फिजियोथेरापी वहीं पे सीमित नहीं है फिजियोथेरेपी एक छोटे बच्चे से लेके एक बूढ़े आदमी तक फिजियोथेरेपी काम आती है हमारे देश में ये इनोवेशन कर रहे है की प्री नेटल फिजियोथेरापी को गर्भ संस्कार के साथ जोड़ रहे है तो अच्छा। ये सब करने से ऐसा होता है कि जो हमारा ट्रेडिशनल एसेंस है जो बच्चों को जब गर्भ में होते हैं तभी संस्कार देने का जो एसेंस है उसके साथ साइंटिफिक फिजिकल मां का जो मसल्स ऑप्टिमम होने चाहिए जो दूसरी सिस्टम बराबर काम करनी चाहिए डायट बराबर जाना चाहिए तो ये सब चीजों चीजें फिजियोथेरापी में कवर करते हैं तो ये प्रेगनेंसी में भी फिजियोथेरापी का बहुत बड़ा रोल है न्यूरोलॉजिकल फील्ड में भी बहुत बड़ा रोल है जैसे किसी को पैरालिसिस हो गया किसी को मुँह लगवा है तो न्यूरोलॉजी में बहुत बड़ा रोल है दूसरा कॉस्मेटिक में भी फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है जैसे किसी को अच्छा दिखना है और उनको फेस की कॉस्मेटिक सर्जरी करा दे। पर यदि फेस का शेप इनप्रॉपर है जैसे हमारा फिजिकल शेप होता है, वैसे हम फेस के शेप पे भी वर्क कर सकते हैं तो वो अच्छा। पूरा साइंस है उस पर भी काम किया जा सकता है दूसरा जीरियाट्रिक जो बुजुर्ग लोग है उन, उनके लिए भी सही तरीके से फिजियोथेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट होती है तो ये भी फिजियोथेरेपी में दी जाती है बर्न्स के बेसिस है जो फिजियोथेरा उनको भीपी का बहुत बड़ा रोल है।, है।, है।, है अच्छी तरह उनको बाहर ला सकती है दूसरा स्पोर्ट्स रीहेप में फिजियोथेरापी का बहुत महत्व है आप यदि क्रिकेट देखिए या कोई भी स्पोर्ट्स देखे तो खिलाड़ी इंजर होता है तो ऑन फील्ड एक डॉक्टर आता है बैग लेके और उनको कोई ट्रीटमेंट देता है और वापस खिलाड़ी खेलने लगता है अलग अलग तबके को बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं नीरज जी बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया आशा करता हूँ हमारे दोस्तों को दर्शक मित्रों को जो कई बार चीजें जो है इतना डीपली हम लोग उसको नहीं देखते हैं पेशेंट हम लोग जो सोचते चलो डॉक्टर ने बोला है इनके पास भी जाना है इसलिए जाना है तो आफ्टर ऑपरेशन या फिर फ्रेक्चर के बाद हम लोग जरूर जाते हैं लेकिन बहुत कंटाला भी करते हैं मुझे याद है कि मेरा चाचा जी का ऑपरेशन हुआ था और उन्होंने बोला इनको फिजियोथेपी के पास जरूर लेके जाइए और उनका जो ट्रीटमेंट है वो कराइए उनको एक्सरसाइज जो भी क्योंकि उसके बाद तो वो कुछ फ्रैक्चर ऐसे हुआ था कि वो हाथ मूवमेंट ही नहीं कर पा रहे हाथ और पैर हिलाते नहीं थे बेड से निकले दो महीने के बाद तो लिटरली उनको जो एक बच्चे की तरह समझा समझा के वो डॉक्टर साहब करवाते थे तो उससे मुझे पता चला कि ये जो थेरेपी है ये एक बहुत ही अलग है और जहाँ पर पेशेंट बिल्कुल उन चीजों को नहीं करना चाहता और उनको जैसे छोटा बच्चा होता है वो एक्सरसाइज या कुछ करना नहीं चाहता है वैसे ही इनका भी मनोस्थिति हो जाता है क्योंकि पेन होते रहता है और उसको करना पड़ता है तो वो डॉक्टर साहिबा ने बहुत ही अच्छी से समझा समझा के उनसे करवा लिया और वो आज अच्छी तरह से चल फिर रहे आराम से <laughs> मार्केट जाते हैं सब्जी लेके आते हैं तो हम लोग को बड़ा वंडर लगता है तो ये चीजें हुई हैं और हम देखे भी हैं और आशा करता हूँ हमारे दर्शक मित्रों को भी कोई भी चीज हो किसी भी तरह का थेरेपी हो उसको पूरा डीपली समझना है और उसको डॉक्टर साहब जैसे बोल रहे वैसे कोऑपरेट करते है तो निश्चित कम समय में आपको ज्यादा रिजल्ट मिले कई बार हम लोग उनको डीले कर देते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं डीले नहीं करना चाहिए हमें इन सारी चीजों को अपने लाइफ में इंक्लूड करना है और इन चीजों का ट्रीटमेंट लेना है एक और बात पूछना चाहूँगा आजकल जैसे कि एग्जाम्स का टाइम है और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा बच्चों का पढ़ने का जो पोस्चर है वो अलग अलग होता है फिर कभी कभी हाथों में और इवन मैं ये बात मैं अपनी करूँ कि माउस मुझे हमेशा जो है हाथ में रखना पड़ता है पूरा बारह घंटा मेरे को कंप्यूटर के साथ खेलना पड़ता है और चारों तरफ जो है मेरे उंगलियाँ और ये कोनी कभी कभी दर्द करता है तो क्या इसमें फिजियोथेरेपी किस तरह से काम करता है थोड़ा इसके बारे में बताइए और जनरल भी बताइए जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं उनको क्या करना चाहिए बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है रमेश जी आज के कोरोना के समय में खास करके जब बच्चों को बहुत सारे पेरेंट्स भी हमें पूछते है और बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी ये प्रश्न मुझे पूछा गया है कि क्या किस तरीके से हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो किस तरीके से बच्चों को प्रॉब्लम से बचा सकते हैं तो एक तो रमेश जी जिनको भी बच्चों को तो सही कि जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो उनके अलावा भी जिनको जैसे आपका प्रोफेशन है जिसमें कंप्यूटर के सामने बहुत लॉन्ग आवर्स तक आपको बैठना पड़ता है आईटी टी प्रोफेशनल्स है जिनको कंप्यूटर के सामने तो तो तो तो काम करना पड़ा है ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिनमें बैठ के कॉन्स्टेंट स्क्रीन के सामने वर्क करना पड़ता है तो ये सब प्रोफेशंस के लिए खास करके मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा वो टिप्स मुझे आशा है कि जरूर हेल्पफुल होगी और उनको तो हेल्पफुल ओके प्रॉब्लम से बचाने में या प्रॉब्लम है तो उसमें से बाहर निकलने में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं इन तो जब भी आप कंप्यूटर का यूज करें या कोई भी स्क्रीन का मोबाइल का यूज करें या आप आईपेड का यूज करें कोई भी स्क्रीन का यूज करें तो सबसे पहली बात ध्यान रखने लायक है कि आपकी जो स्क्रीन होती है उसका ऊपर का जो थर्डन होता है जैसे ये अभी देखूंगा तो मैं ऐसे देखूंगा यहाँ पे ये हाइट पे मेरा मोबाइल होना चाहिए जिससे ऊपर का वन थर्ड का तो ये होने से क्या होगा रमेश जी की हमें नीचे देख के वर्क नहीं करना पड़ेगा हम सीधा देख के गर्दन को सीधी स्थिति में रख के काम कर पाएंगे जब हम नीचा देख के लॉन्ग टाइम तक वर्क करते हैं तो गर्दन को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं गर्दन की गद्दी पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है गद्दी बाहर आने के चांस रहते हैं गर्दन में पीछे की साइड पे डीप में मसलस कु है लॉन्गेस्ट कैपिटल सोलाई करते मसल्स थक जाते हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में उनको घंटों तक काम करना पड़ता है तो मसल्स कई बार ये थक जाते हैं और थके हुए मसल्स आगे जाके वर्टाइगो का माइग्रेन का कारण बन सकते हैं तो उनको चक्कर की प्रॉब्लम इन दिनों में शुरू हुई है जो कंप्यूटर को ज्यादा बैठते हैं तो उनको चांसेस होते हैं कि वो गर्दन के कारण चक्कर आते हो ना कि दिमाग के कारण या कान के कारण तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सर्वाइकोजनिक वर्टाइगो कहते हैं इसको दूसरा प्रॉब्लम होता है माइग्रेन का मैंने जैसे कहा हेड बहुत ज्यादा होता है यदि आप नीचा देख के बहुत लॉन्ग अवर्स तक वर्क करो तीसरी hmm. बात यदि ये पोस्टर में आप ज्यादा देर तक वर्क करोगे तो आपका सबकॉन्शियस डिप्रेशन बढ़ता है और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा ये रिसर्च बेस पे कह रहा हूँ बहुत सारे रिसर्च के बेसिस पे जो रिजल्ट आया उसको कह रहा हूँ कि जब आप नीचा घंटों तो तक नीचे देख के काम करते हैं ग्रेजुअली आपका सबकॉन्सियस माइंड डिप्रेशन में चला जाता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डिप्रेशन आपको खुद को तो परेशान करता ही है आपके परिवार को तो परेशान करता ही है उसके अलावा आपके शरीर के जो हॉर्मोन्द में, आपके में आपके खास एडवाइस है की घंटों तक नीचा देख के वर्क नहीं करना चाहिए और यूज नहीं करना चाहिए पहली टीप्स है आपको स्क्रीन आँख के सामने रखनी है गर्दन सीधी रख के ही काम करना है दूसरी टिप्स ये है कि आपकी आंख और स्क्रीन के बीच में दो फीट का डिस्टेंस मिनिमम होना बहुत जरूरी है कुछ लोग कहेंगे कि मैं मोबाइल का बच्चे यूज करते हैं मोबाइल और नजर भी रखना पड़ता है दो फुट दूर रखेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे पर एक्सक्यूज़ है तो या तो आप ऐसा करिए कि आपके घर में स्मार्ट टीवी है या फायर स्टिक लेके आप टीवी के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं मोबाइल पे जो भी दिख रहा है वो कोई बहुत कॉस्टली अफेयर नहीं है हार्डली इट विल कॉस्ट यू थाउजेंड और वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज एक फायर स्टिक लेके आप उसको टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं जो मोबाइल पे दिख रहा है तो आप बड़ी स्क्रीन पे देख पाओगे और दूर से देख पाओगे जब भी आप स्क्रीन नजदीक रखते हैं जितनी आंखों के उतना ग्रेजुअली आपका सिर आगे की तरफ हिसकने लगता है हमें पता भी नहीं चलता पर धीरे धीरे हम सिर आगे हमारा आ जाता है आजकल यंगस्टर्स में आप देखोगे तो बहुत सारे यंगस्टर्स को कॉलेज में जाके एक चक्कर रमेश्वर जी लगाइए आप आ, आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट एसेंट बच्चों के सिर सीधी लाइन में होने की जगह आगे की तरफ खिसक गए और ये होने का जो रीजन है वो है गैजेट का गलत तरीके से उपयोग ये इतना गलत है फॉरवर्ड हेड इसको कहते हैं फॉरवर्ड हेड है पोस्र ये होने से बहुत सारे कॉम्प्लीकेशन होते है पूरे शरीर में इसके रॉन्ग इफेक्ट्स आते हैं तो ये हमेशा मैं एडवाइस करूंगा कि ये आपको अवॉइड करना है आपको डिस्टेंस दो फीट का रखना ही है कोई एक्सक्यूज उसमें निकाले वो अच्छी बात नहीं है आपको उसका सल्यूशन निकालना चाहिए दूसरी बात कि जो लोग लैपटॉप का ज्यादा यूज करते हैं उनको हमेशा लैपटॉप का कीबोर्ड या माउस का यूज करने की जगह आपको एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस को यूज करना चाहिए उसका कारण ये है कि यदि आप लैपटॉप यूज करते हो उसका ही स्क्रीन उसका ही कीबोर्ड और माउस यूज करते हो तो आपको लैपटॉप एक तो नजदीक रखना पड़ेगा और टेबल पे रखोगे तो नीचे रखना पड़ेगा आप आठ के लेवल पे नहीं रख पाओगे okay? यदि आठ के लेवल पे रखने जाओगे तो कीबोर्ड बोर्ड इतना ऊंचा हो जाएगा कि आपको हाथ ऐसे करके काम करना पड़ेगा जिससे आपके गर्दन और कंधे थक जाएंगे और टाइम हो जाएगा तो लैपटॉप आप कभी भी यूज करो तो आप लैपटॉप की स्क्रीन को ऊंचा रखो और एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस को यूज करो जिससे प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर हाइट आप लैपटॉप की मेंटेन कर सको जब भी आपको बहुत लंबे समय तक बैठ के काम करना हो तो हर आधे घंटे पे आप पोजीशन वेरी करिए जैसे आधा घंटा बैठ के काम किया फिर आधा घंटा आप खड़े रह के काम करिए फिर वापिस आधा घंटा बैठ के काम करिए ये सबसे आइडियल है यदि इस तरीके से करेंगे तो बहुत फायदा होगा आप अपनी स्पाइन को आपके गर्दन को कमर को आप डैमेज होने से बहुत ज्यादा बचा पाएंगे तीसरी बात यह है कि यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं कि आपके पॉसिबल नहीं है आपका कंप्यूटर एकदम उसको बार बार हाइट को एडजस्ट नहीं कर सकते तो ये सलाह दूंगा कि हर आधे घंटे पे एटलीस्ट आप खड़े होके दो तीन राउंड लगा दीजिए दो तीन राउंड टहल लीजिए और फिर बैठ जाइए और ये रिलीजियसली करना ही पड़ेगा ये आपको करना ही पड़ेगा खुद के स्वास्थ्य के, के लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये सबको करना चाहिए जब भी आप कीबोर्ड या कोई भी स्क्रीन का यूज करते हैं तो ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए ये सब ध्यान रखने से आप भविष्य में आने वाले बहुत सारे गर्दन के कमर के मनकों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कंधरे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कौनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को बचा सके बचा तो ये सब बातों का हर एक को ध्यान जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है और संगीता जी ने भी याद किया है आपको बड़े प्यार से और अविल दिसोजा ने भी याद किया है राजबाला राज ने भी याद किया है सुनीता जी ने भी याद किया है और मानव भव जी ने भी याद किया नेपाल से <laughs> तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाए करते हैं विक्रांत जी अगर आप रेडी हो तो शुरू हो जाइए माइक ऑन करके बिल्कुल बिल्कुल सर आ रही है ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल आए तो मैं बिना टाइम गवाए एक गजलो साहरी आप लोगों के बीच पेश करता हूँ सॉरी शहर का शहर है को बचाने वाला शहर का शहर है काल को बचाने वाला और कोई यहा नाम नहीं का को बताने वाला मैं तो हर गम को सीने से लगा दे वाला दोस्त ही ना मिला कोई दिल को दुखाने वाला तो एक आगे शायरी है ए परदा नसी परदा नसी पर्दा हटा मेरी मोहब्बत कबूल कर अपना जलवा दिखा ये सारी एक आशिक जो कि एक अपनी आशिका के लिए वो बुरखा पहने हुए मंजिल से जाती है अपनी गली से और ये देख के वो गुण नाम कहता है ए परदा नसी, हटा मेरी मोहब्बत कबूल कर अपना जलवा दिखा तीन चार दिन देखते देखते वो कहता है कि अगर तुमने पर्दा नहीं हटाया तो मैं एक दिन अपनी जान दे दूंगा तो देखिए क्या, है? क्या? ए मेरे, है, है? तो उस दिन बाद वो आत्महत्या कर लेता है तो वो लड़की फिर से उस गली से गुजरती है और उसको न पाते हुए वो पूछती है किसी से जाके कि वो जो यहाँ पर दिखता था वो कहा है तो किसी ने बताया कि उसका देहांत हो गया है उसने आत्महत्या कर ली। तो वह उसकी कब्र पे जाके क्या कहती है आइए ऐ मेरे गुम नाम ले आई हूँ तेरी मजार पर ए, ए, ए, ए, मेरे गुम नाम ले आई हूँ तेरी मजार पर ले रुकते नकाब हटाती हूँ अपना जी भर कर दीदार कर मेरे गुमनाम आशिक ले आई हूँ तेरी मजार पर ले रुकते नकाब हटाती हूँ अपना जी भर कर दीदार कर इसके बाद भी एक आवाज आती है कब्र से आ खुदा ये तेरा कैसा इंसाफ है आज मैं पर्दे में हूं और वो बेनकाब है ऐदा ए, ए, ए, खुड़ा, ए, खुड़ा, ये तेरा कैसा इंसाफ है आज मैं पर्दे में हूँ और वो बेनकाब है। तो क्या कहना है इश्क में तो हर चीज लुट जाती है इश्क में तो हर चीज लुट जाती है बेकरारी बनके मुझे तड़पाती है याद याद याद बस याद रह जाती है याद याद याद बस याद रह जाती है वो तेरी बोतरिया बोतरिया याद याद याद बस याद रह जाती है याद याद याद बस याद रह जाती है इश्क में तो हर चीज लुट जाती है बेकरारी बनके मुझे तड़ पाती है याद, याद याद याद बस याद रह जाती है याद याद याद याद बस याद जाती है जी विक्रांत जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया हमें थैंक यू सो मच आइए फिर से डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ सवाल आए हैं एक तो पहला सवाल यह है कि मन का तो उसमें क्या करना चाहिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। संगीता जी का ये सवाल है एक तो आ, जी, आ, आ, आपने बहुत सुंदर गाया मुझे भी गाने का शौक है आप तो क्लासिकल तो सिंगिंग है। आ, बहुत बहुत सुंदर आपकी आवाज और आपका आवाज जो डेप्थ है वो एक अ, मेडिटेटिव स्टेट में ले जाती है बहुत ही बहुत ही बढ़िया आपका सिंगिंग है I really salute your singing uh, skill. Uh, संगीता जी आपने जो सवाल पूछा है बहुत सारे कारण से हो सकता है एक तो अः uh, गद्दी यदि दबी हुई है उसको भी कई बार doctor कहते हैं कि गैप हो गया है uh, यदि uh, गद्दी दबी हुई है तो दिल दिल में में करना चाहिए गद्दी की हेल्थ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके लिए एक सिंपल एक्सरसाइज मैं आपको सिखाऊंगा और कोई भी व्यक्ति ये एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज करने से आप गद्दी का जो गर्दन का प्रॉब्लम है उसको बहुत हद तक टैकल कर सकते हैं करना सिंपल चीज है आपके हाथ को आपके मुंह के सामने रखना है मैं साइड से दिखाता हूँ हाथ को आपको मुंह के सामने रखना है और नाक से आप एक इंच की दूरी पे हाथ को रखना है और फिर सिर्फ खाली ऐसे हाँ जैसे बोलते हैं वैसे खाली मुंह ऐसे हिलाना है बस ऐसे 20 से 25 बार आपको करना है एट और इसी तरीके से आपको दिन में चार से पांच बार करना है एक्सरसाइज करने से आप तो बहुत सारा गर्दन का जो जो जो स्ट्रेस स्ट्रेस है है और और बहुत सारा जो मन की पे जो है, उसको दूर कर सकते है कर सकते सकते हैं हैं आपके प्रॉब्लम को जी डॉक्टर साहब एक और सवाल है आ, संगीता जी का ही आ, स्पाइन पेन हो तो स्पॉन्डलाइटिस हो तो क्या बेल्ट हमेशा बांध के रखना पड़ता है ये कंपलसरी है क्या ये पूछा संगीता जी ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है जनरली uh, किसी uh, भी इंसानों को बेल्ट की जरूरत नहीं होती है टेम्पररी कोई कोई कंडीशन में जरूरत पड़ती है जिसमें कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो या कुछ बहुत ज्यादा फट गया हो तो टेम्पररी फॉर अ वीक और टेन डेज बेल्ट दे वो बात अलग है लाइफ टाइम के लिए कोई भी बेल्ट पहनना पड़े ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं सकता है और वैसा होना भी नहीं चाहिए नहीं। सान पड़े सान पड़े। जब भी आप तक जैसे गर्दन के की आपने तो धीरे आप तो धीरे आपके जो गर्दन के मसल वीक तो होने लगेंगे दूसरा की आप गर्दन को पूरी तरह मूवमेंट नहीं करोगे तो गर्दन के कुछ हिस्से पे बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा वो हिस्सा डैमेज होगा और कुछ हिस्से पे जोर ही नहीं पड़ेगा और वो काम ही नहीं करेंगे तो के वो को करते हैं और गर्दन को आप लाइफ टाइम के लिए डैमेज कर देते हैं तो गर्दन का बेल्ट भी कभी भी बहुत लंबे समय तक नहीं पहनना चाहिए ज्यादा से ज्यादा आप एक हफ्ते से दस दिन तक बेल्ट पहने उससे ज्यादा आपको बेल्ट जनरली नहीं पहनना चाहिए एक्सेप्ट कि आपको आपको कोई एक्सीडेंटल इंजरी हुई हो और बेल्ट पहनना जरूरी हो वो पूरा केस अलग है है बाकी नॉर्मल जिनको एक्सीडेंट बगैर का पेन इससे ज्यादा दस दिन से ज्यादा बेल्ट नहीं पहनना चाहिए कमर के बेल्ट का भी यही है कई मैं लोगों को देखता हूँ सालों तक कमर का बेल्ट पहनते उससे होता क्या है कि कमर का बेल्ट सालों तक पहनने से आपके जो मांसपेशियां पेट के अंदर की पेड़ू के अंदर की वो पूरी तरह का जो लोग बेल्ट है। है। लो पहनते हैं वो अपनी कमर को दूसरे इंसान के मुकाबले में दस गुना ज्यादा डेली दे, बेसिस पे डैमेज इतना ज्यादा डैमेज बढ़ा देते हैं तो बेल्ट एकचुअली शॉर्ट शॉर्ट टाइम टाइम के लिए पहनना पहनना पहनना ही पड़े तो को पहनना चाहिए। 10 दिन से ज़्यादा कोई भी बेल्ट पहनना इतना जनरली नहीं होता है। संगीता जी मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया होगा बेल्ट दस दिन से ज्यादा नहीं पहनना चाहिए और ऐसा लग रहा है कि आप बेल्ट पहनने से आपको अच्छा लग रहा है या कुछ आप आदती हो गए तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और फिर फीज़ फिजियोथेरेपी से ही कंसल्ट करें क्योंकि बाकी दूसरे डॉक्टर तो बोलेंगे अच्छा लग रहा था तो बांध के रखो <laughs> तो ये थोड़ा सा आपको देखना है कि किन के पास जाना है और किस वजह से कौन कौन इसके बारे में हमको सही गाइडेंस दे सकते हैं उनके पास ही जाना है एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे हम लोग फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो उसमें आ, डायरेक्टली क्या करना चाहिए क्या फिजियोथेरेपी के पास हम लोग डायरेक्टली जाते हैं तो वहां पर भी ट्रीटमेंट हो जाता है या पहले हमें ओलोपैथी का जो डॉक्टर है उनसे पूरा ट्रीटमेंट करके फिर आपके पास आना चाहिए कैसा देखिये के आपको सीधा हमेशा के पास ही जाना चाहिए यदि हड्डी टूटी है और उनसे ही पहले जब तक हड्डा जोड़ नहीं, नहीं होती है यदि आप सबसे हाँ, तो मोच तो में आपको के पास नहीं जाना चाहिए मोच के प्रॉब्लम में सीधा आपको उसका कारण क्या है कि जब मोच के लिए आप ऑर्थोपेडिक को कंसल्ट करोगे तो ज्यादातर मैंने देखा है कि जैसे एंकल की मोच है पैर आपका एडी मुड़ गई है और मोच आ गई है ज्यादातर ऑर्थोपेडिक आपको तीन से चार वीक का प्लास्टर लगा देंगे अब होता क्या है कि यदि आप एंकल को तीन चार वीक के लिए बांध देते हैं तो एंकल धीरे धीरे स्टीफ होने लगता है धीरे धीरे उसके मांसपटिया कमजोर होने लगती है और दूसरे कॉम्प्लिकेशन उसके कारण शुरू हो जाते हैं मैंने देखा है कि ये केसेस 6-8 महीने तक ठीक नहीं होते हैं जो उनको प्लास्टर दिया जाता है आ, स्टार्टिंग में, में। यदि ये केस शुरू में ही फिजियोथेरापिस्ट के पास आ जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन ज्यादा से ज्यादा दस दिन में मोज का प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक किया जा सकता है तो कोई भी ज्वाइंट की मोच हो तो आपको को कंसल्ट करना चाहिए। तो उसके लिए है ही नहीं हो पेन के लिए अन्य हो तो ही आपको फर्स्ट पॉइंट कॉन्टेक्ट में ऑर्थोपीडिक तो को कंसल्ट करना चाहिए ए, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे टांच बोलते हैं पैर के नीचे वाला तलवा जो है वो बहुत लोगों को पेन होता है क्या वो फिजियोथेपी में ठीक हो सकता है या उसके लिए कुछ मेडिसिन ही लेना पड़ेगा ये बहुत अच्छा सवाल है और खास करके फीमेल्स में या जिनको हाँ। बहुत लंबे समय खड़े रहने का जॉब है उनमें भी ये में पेन होता है खास करके एडी के हिस्से में भी पेन कई लोगों को होता है और ऐसा कहते हैं हड्डी क्या जनरली क्या होता है कि जो फूट के जो हड्डियां हैं पांच उंगलियों में जो हड्डियां जुड़ी हुई है वो हड्डियों के बीच में स्टिफनेस क्रिएट होती है और दूसरा हाँ। जो फूट का आर्च होता है जो फुट के अंदर जो उबर वाला हिस्सा है नीचे की तरफ जिसको हम आर्च कहते हैं वो ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको मेंटेन करने के लिए कुदरत ने एक इलास्टिक दिया हुआ है वो इलास्टिक का एक छोर एडी पे लगा हुआ है तो कई बार वो इलास्टिक पे ज्यादा जोर पड़ता है या वो छोर पे ज्यादा जोर पड़ने लगता है उसके कारण वहाँ स्वेलिंग आने लगती है जिसको हम कैलकेनियल स्कोर कहते हैं तो अच्छा। उसके कारण और प्लांटरफसाइटिस कहते हैं उसके कारण वहां पे पेन हो सकता है जो फिजियोथेरापी में बहुत सारे एडवांस मोडालिटी है जैसे हाई पावर लेजर है जैसे सुपर इंडक्टिव सिस्टम है तो उससे बहुत ही इजिली बहुत फास्ट हम उसको पूरी तरह दूर कर सकते हैं और नेचुरल वे में वापस ठीक कर सकते है नहीं, नहीं। तो ऐसे केसेस में स्टीरोड के इंजेक्शन ऑर्थोपेडिक देंगे तो ये सब चीजें बहुत नुकसान करती है और बहुत लंबे समय तक सफर करते रहते तो उसकी कंपेरिजन में यदि थेरेपी ली जाती है शॉर्ट टाइम, दो से तीन बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे फार्मास्यूटिकल से जुड़ा हुआ था तो कई बार लोग जो आते हैं मेडिसिन लेके जाते हैं और वो ठीक नहीं होता उनसे मेडिसिन से भी और कंटिन्यू खाते रहते हैं लेकिन उनका प्रॉब्लम हमेशा वही रहता है कि वो नहीं ठीक हो रहा है तो ये आपने अच्छा बताया कि आपके पास आने से वो चीज़ें आसानी से ठीक हो सकती हैं और वो कहीं कही ना कहीं हमारी अड्डियों से जुड़ा हुआ चीज़ है तो हमें उसको फिजोथेरेपी से ही ठीक हो सकता है तो यहाँ पर ही जाना चाहिए हमें और विभा जी ने लिख के भेजा है ब्यूटीफुल ग्रेट इन्फॉर्मेशन ये विभा जी हमारे वाशिंगटन डीसी से हैं हमेशा प्रोग्राम सुनती हैं तो मैसेज भी करती हैं और संगीता जी सूरज से जुड़े हुए हैं और मानंदर जी जो है नेपाल से जुड़े हुए हैं वो भी मैसेज करके आप सभी को याद कर रहे हैं डॉक्टर साहब को ग्रेट इन्फॉर्मेशन लिख के भेजा है तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं मुंबई से जयश्री हमारे साथ जुड़ गई हैं जयश्री जी कैसे हैं आप माइक ऑन कीजिए आपका <laughs> ओह <laughs> नमस्कार आप सुन रेड वन नाइन फोर एफ तो चलिए विक्रांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से और इनका नेटवर्क अभी ठीक है तो अच्छा लग रहा है <laughs> एक छोटा दीजिए हमें अब तक जयश्री जी आ जाएं डॉक्टर साहब को आपका आवाज बहुत पसंद है <laughs> जी जी जी जी थैंक यू थैंक यू तो आइए मैं आप लोगों के बीच बहुत पुराना सॉन्ग बहुत ओल्ड सॉन्ग और इस दिल में क्या रखा है Yeah. और इस दिल में रखा है और इस दिल में आ रखा है तेरा ही दर्द छुपा रखा है तेरा ही दर्द छुपा रखा है चीर के देखे दिल मेरा तो चीर के देखे दिल मेरा तो तेरा ही दे छुपा रखा है तेरा ही दे छुपा रखा है प्यार के अफसाने सुने थे लोगों से प्यार क्या होता है तू समझा मिला दिल तुझे को तो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम चलिए जयश्री जी फिर आ गए हैं जय श्री जी <laughs> नेटवर्क इश्यू बड़ा प्रॉब्लम कर <laughs> रखा है दर्द का नाम रखा है और इस दिल में क्या रखा है रखा है रही नाम रहा है <laughs> चलिए नेटवर्क होते भी अच्छा सुनाए थैंक यू जय श्री जी था हाँ। मैं बात सुनाई हाँ। <laughs> अभी डॉक्टर साहब को अभी हाँ हाँ हाँ छोटा सा हाँ। पीस सुनाइए हाँ। हाँ। ने प्यार के मंजुल दिल मुझे आप की नोनी समझा जी हमें मंजूर है आपका यह फैसला जी हमें मंजूर है आपका यह फैसला कह रहे हो और तय कर रहे पर रश करिया हस की अपनी जिंदगी की कर लिया आपकी नजर समझो आपकी मंजिल में मेरी मंजिल आप है आपकी मंजिल मेरी मंजिल आप है क्यों मैं तो सी डरू मेरा सा है बहुत अच्छा, बहुत बहुत yeah, तो जय जैसे अभी वो तलवे वाली बात जो मुझे अच्छा लगा की वो डायरेक्टली यहाँ से ट्रीटमेंट हो सकते हैं ऐसे और कौन कौन सी चीजें हैं जो फिजियोथेरेपी पे, पे डायरेक्ट आने से ठीक हो सकते हैं उसके बारे में बताइए ताकि लोगों को इजी हो वो आपके पास हो सकते जैसे मैंने आगे कहा हड्डीड यदि प्रॉब्लम हो तो कोई भी ज्वाइंट पेन हो मसल पेन हो स्पोर्ट्स इंजुरी हो तो आपको फर्स्ट पॉइंट कॉन्टेक्ट हमेशा फिजियोथेरापीज का रखना चाहिए जिससे डायरेक्टली ठीक ठीक होने होने की चांसेस चांसेस और फास्ट होने की बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके यदि आपको पैरालिसिस पैरालिसिस हो तो की भी रमेश जी कोई दुनिया में दवा नहीं है बहुत सारे लोग पैरालिसिस के नाम पे बहुत सारे लोगों को भरमाते हैं कि ये दवा लेने से ठीक हो जाएंगे ये कड़ा पीने से ठीक हो जाएंगे पर तो दुन्यों दुन्यों दुन्यों दवा दुन्यों दुन्यों दुनिया में पैरालिसिस को ठीक करने की कोई दवाई बनी ही नहीं है तो पैरालिसिस, पैरालिसिस हाँ, आप जब होता है उस टाइम पे जो कारण है उसको न्यूट्रल करने के लिए दवाइयाँ दी जाती है जैसे किसी को प्रेशर अचानक बढ़ गया और उसके कारण हेमरेज हो गया और पैरालिसिस हुआ तो उसको प्रेशर कंट्रोल करने की दवाई काम आ सकती है उस टाइम पे जिससे प्रॉब्लम की मात्रा अनेक गुना बढ़ नहीं जाए जैसे किसी को प्लॉट हो, हो गया और उसके कारण पैरालिसिस हो गया तो ब्लड पतला करने की दवाई देंगे डॉक्टर तो वो जरूरी है वो ठीक है पर पैरालिसिस हो गया है उसको ठीक करने की दुनिया में कोई दवाई बनी नहीं है और उसको दवाइयों के भरोसे आप समझो कि ठीक हो जाएगा ऐसा होने से तो जितना जल्दी पैरालिस फिजियोथेरापी शुरू करते हैं उतना ही जल्दी आप ठीक होने के चांसिस बढ़ा देते हैं अपने और दूसरा कॉम्प्लिकेशन में जाने से बच सकते हैं तो एक तो पैरल कोई भी पैरालिस का प्रॉब्लम हो आपको तो डे वन से प्रॉपर फिजियोथेरेपी शुरू कर देनी चाहिए एक और प्रॉब्लम है जिसको न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम कहते हैं जैसे शुगर के पेशेंट्स बहुत सारे शुगर के पेशेंट्स आपको मिलेगा जिनको एक प्रॉब्लम होता है जो पैर के खास करके तलवे के हिस्से में जलन महसूस होती है पिनस एंड नीडल्स पिन लगती हो ऐसा लगता है चुबन होती है जूठा लगता है कई लोगों को गद्दे जैसा फील होता है कि गद्दे पे चलते हो ऐसा लगता है कई लोगों को ऐसा लगता है कि पानी जैसा कई लोगों का ऐसा होता है कि चप्पल निकल गई पता ही नहीं चलता पैर में चोट लग गई तलवों में तो भी पता नहीं चलता तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो न्यूरोपेथिक के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है इसमें नशे ग्रेजुअली डैमेज होती है और उसके कारण प्रॉब्लम आते हैं तो ये प्रॉब्लम भी फिजियोथेरापी में 100% आप ठीक कर सकते हैं आपको कोई भी मेडिसिन इसमें हेल्पफुल नहीं होती है पर जैसे हम यूज करते हैं एक बायोरेजोलेंस थेरेपी करके है जो जर्मन ट्रीटमेंट है वो सेल्यूलर बायोमिकेनिक्स पर बेस्ड है वो कोश के लेवल से उसको रीजनरेट कर सकते हैं दूसरा एक यूएसए का है जिसकी खोज नासा ने की है एनोडाइन थेरेपी करके है वो नौ में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको 400 गुना बढ़ा देता है तो इसके कारण नसें वापस जुड़ना शुरू हो जाती है तो इस तरीके की बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है जो फिजियोथेरेपी में ही अवेलेबल है और उसके कारण आप नसों को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं जो एलोपैथी में या कोई भी दवाई में इनका कोई इलाज नहीं है महेंद्र भाई आ, आपने जो सनी देओल के लिए बारे में जो कहा था कि मुझे देख के आपको उनकी याद आती है थैंक यू वेरी मच वो बहुत बड़े इंसान और बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है आपने मुझ जैसे को उनके साथ कंपेयर करके मेरी बढ़ा दी थैंक यू यू वेरी मच भाई सो नाइस ऑफ तो फिजियोथेरेपी दूसरा कोई भी जो जॉइंट के प्रॉब्लम्स हो जैसे है प्रॉब्लम होजारा हैगा रमेश जी घुटने में घसारे में सर्जरी लोग ऐसा हो गया है कि घसारा लगता है आप क्या करो सर्जरी करानी पड़ेगी ऐसा जरा भी नहीं है की ऊपर की एज है आज तक उन्होंने सर्जरी घुटने की नहीं कराई फिर भी नीचे जमीन पे बैठते है दौड़ते हैं एक नॉर्मल इंसान से भी काफी गुना फास्ट हुआ चल पाते घुटने में प्रॉब्लम हो तो सर्जरी ही करा लेनी पड़े ऐसा नहीं है घुटने के नाइन परसेंट प्रॉब्लम विदाउट सर्जरी पूरी तरह ठीक हो सकते हैं तो घुटना बदलवाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए आपको सही फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए और आपको बहुत ज्यादा चांस है कि आप पूरी तरह ठीक हो जाओ चौकी तो एक बात कहूंगा कि घुटने जब घिसते हैं तो गद्दी फटती भी है कई बार डॉक्टर डराते हैं आपको कि घुटने में गद्दी फट गई है अब तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा पर ऐसा नहीं होता है यदि घुटना आपका लॉक होने लगता है यदि आपका घुटना मूड़ा है तो मूडा ही रह जाता है सीधा नहीं कर पाते या सीधा रखता तो है तो मूड़ने में प्रॉब्लम ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं तो शायद सर्जरी की जरूरत जरूरी है तो जनरली घसारे में जो गद्दी फटती है उसमें सर्जरी की आवश्यकता नहीं रहती दूसरा जो मणकों के प्रॉब्लम होते हैं जो गद्दी हो सकती है साइरिका के प्रॉब्लम से उसमें भी सर्जरी की कभी जरूरत नहीं होती है खाली सर्जरी कमर के प्रॉब्लम में किनको करानी को है कि जिनको यूरिन में कंट्रोल होने का प्रॉब्लम होने लगता है जैसे तो यूरिन लगी है, है बाथरूम जाने का इच्छा हुई पेशाब करने की और आपको रोकना है पेशाब को और आप रोक नहीं पाते आपको जाना ही पड़ता है या पेशाब हो जाती है तो यदि रोक नहीं पाते हैं तो हो सकता है कि आपको कमर के कारण ये प्रॉब्लम है और उसके कारण सर्जरी करनी कई बार प्रोस्टेट के प्रॉब्लम से भी ऐसा होता है कि तो आपको रूल आउट करा इससे। दूसरा और कमर आपकी फ्रैक्चर हो तो ऑपरेशन इमरजेंसी में आपको करना चाहिए करना उसके अलावा दर्द के लिए पैर में जनजनहट के लिए सुनापन के लिए कभी भी कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है वो पूरी तरह आप जिंदगी भर के लेंगे हमेशा ही कर सकते हैं विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन। जी जी डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल यही है कि जो अभी आप शेयर कर रहे थे उसी में कई लोग हैं 50 प्लस हैं, 40 के बाद जो है 80 के बीच में ऐसे हैं और थोड़ा ऐसे हाइट थोड़ा ज़्यादा है उनका तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाइट के कारण उनका घुटने में पेन रहता है तो वो कभी कभी सीवियर भी हो जाता है ट्रीटमेंट गोलियाँ वगैरह लेते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो वही नी रिप्लेसमेंट वाली बात उनके सामने रख देते हैं तब ऐसे समस्या को कैसे ठीक करें और उसमें फिजियोथेरेपी और आपका नया टेक्नोलॉजी कैसे काम आता है आपके का हड्डी पे जो वजन गिरता है आपके ज्वाइंट से उसकी डिरेक्शन रॉन्ग हो गई होती है उसके कारण गलत तरीके से जोर पड़ने के कारण वो एरिया डेमेज होने लगता है कभी भी आप गद्दी देखोगे तो पूरी गद्दी खरास हो जाती है या बिगड़ जाती है ऐसा नहीं होता पूरा घुटना खराब नहीं होता है घुटने का कुछ हिस्सा खराब होता है जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो टायर पूरा ही जाता है यदि घिसना होता है तो या यदि एक दिशा में से टायर घिसता है तो आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट खराब है आपको अलाइनमेंट कराना चाहिए जिससे टायर का गला बदल सको सेम वे में हम मनुष्य के शरीर की अलाइनमेंट को रिसटल कर सकते है उसको ट कर सकते हैं और वो अलाइनमेंट इस तरीके से कर सकते हैं जिससे घसारा कम लगे जहाँ पे घसारा लगाए वहां जोर पड़ना बंद हो और फर्दर घसारा नहीं लगे और एक हेल्दी जगह पे से शरीर का वजन जाने लगे ऐसा कर सकते हैं और ये करने से आप जिंदगी भर के लिए प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं अपना नाइक ने कुछ पूछा है सर अपना जी आप पूछ रहे हैं कि क्या पैरालिस में रक्त प्रवाह ठीक रखने के लिए फिजियो काम आ सकती है अपर्णा जी रक्त प्रवाह कहाँ आपको ठीक रखना है यदि आप ऐसा समझते हैं कि पैर और हाथ में पैरालिसिस हो गया है और उसका कारण यह है कि पैर और हाथ में रक्त नहीं पहुंच रहा है तो ऐसा नहीं होता है वो रक्त से जुड़ा पैरालिसिस प्रॉब्लम नहीं है कई डॉक्टर आपको शायद समझाने के लिए बोलते होंगे कि वहाँ पे लहू नहीं पहुँच रहा है नसें काम नहीं कर रही है इस तरीके की बातें कर सकते हैं। पर इसमें मैं आपको साफ बताता बताती कि रक्त का प्रवाह हाथों पैरों में कम नहीं होता है पैरालिसिस में पैरालिसिस दिमाग से जुड़ी प्रॉब्लम है दिमाग का कुछ एरिया जैसे हमारे घर में लाइट होती है पंखे होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते है उसको पानी के नल से लेना देना नहीं है तो यहाँ पे स्विच में बंद करूंगा तो ऊपर की लाइट बंद हो जाएगी तो यहाँ दिमाग में स्विच लगी है और हमारे हाथ पैर उससे काम करते हैं तो यहाँ स्विच में प्रॉब्लम होगा तो हमारे हाथ पैरों में पैरालिसिस आएगा तो प्रॉब्लम दिमाग में होती है उसके कारण आपके बॉडी के पार्ट्स में पैरालिसिस होता है तो जैसे वो एरिया ठीक होने लगता है दिमाग का हिस्सा वो फिजियोथेरापी में बहुत एडवांसिस है जिससे हम दिमाग के स्पेसिफिक एरिया को रीट्रेन कर सकते हैं और अच्छा काम करे वो स्थिति में ला सकते हैं तो आपको कर सकते हैं। जहाँ तक दिमाग के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन का सवाल है तो उसको में काम आ सकती है यदि ब्रेन के सर्क्युलेशन का इश्यू है तो जाते जाते आपके लिए संगीता जी ने खास रिक्वेस्ट किया है दो लाइने आप सुनाइए गाना <laughs> जी मैं ब्रह्म का ही एक एक भजन है उसकी जो लाइनें है सुनाना चाहूंगा बिंदु पर मात माँ से मेरी आत्मा तू चल, तू चल कर ले मिलन तू चल कर ले मिलन तू चल कर ले मिलन थैंक यू थैंक यू सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए जयश्री जी एक छोटा पीस जरूर सुनाइए सर के लिए जाते जाते जी तुम्हारे जो मंदिर उठ की देवानी कहा जाती जु वसता हुई तुमसे वहा जाती तुम्हारी तुम्हारी बी रुकी राज रख ली वी की तुम से तू मानी जाती तुम्हारी तु दीवानी कहा जाती थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दिया सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपना नंबर जरूर दें कांटेक्ट नंबर जो आपसे अगर बात करना चाहते हैं किसी का सवाल रह गया है और वो चाहते हैं कि आपसे बातें करना चाहेंगे तो जरूर एक बार आप अपना नंबर जरूर शेयर करें कॉन्टेक्ट नंबर या हॉस्पिटल का नंबर जो भी आप शेयर करना चाहें जरूर शेयर करूंगा थैंक यू वेरी मच रमेश जी और ब्रह्म कुमारी परिवार को जिन्होंने मुझे मौका दिया आके कुछ दो बातें शेयर करने का थैंक यू जी जी और जी। और विक्रांत दोनों ने बहुत बहुत ही सुरीली आवाज में सुंदर रचनाएं सुनाई समा बांध दिया थैंक यू वेरी मच और थैंक यू वेरी मच आप सभी दर्शक मित्रों को जो दुनिया के हर एक कोने से जुड़े हमारे साथ और हमारा हौसला बढ़ाया और हमारे कुछ प्रश्न भी पूछे जो आंसर देने का हमें चांस मिला थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस लव केयर एंड वी आर वेरी है आपको शेयर करता कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे फोन से पूछ सकते हैं प्रॉब्लम यदि मैं आपका फोन रिसीव इमिडिएटली नहीं कर पाया तो आई विलो कॉल कर बात करूं तो मेरा नंबर है 9825124384 9825124384 थैंक यू वेरी तो मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर एक बार फिर से डॉक्टर साहब के लिए ये चंद तालियां हमारी यहाँ से <laughs> बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और इसी तरह करते रहें हमारी शुभकामनाएं मंगल कामनाए है और ये चंद तालियां और हमारे दो कलाकारों की लिए जय श्री आय विक्रांत जी के लिए जिन्होंने प्रोग्राम में आकर अपनी भावनाएं अपने विचार गीतों के माध्यम से शेयर किया तो चलिए मित्रों तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गनी जय हिंद जय जै भारत सबके मन तो भाती है मुलाकातें